इसीलिए एक भक्त ने रामचर जी के हाथ आज दस रुपये भेजे हैं हृदय को भेजने के लिए देने के समय श्री रामकृष्ण वहां उपस्थित नहीं थे वही भक्त एक लोटा भी लाए हैं श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था यहां के लिए एक लोटा लाना भक्त लोग पानी पियेंगे मास्टर के मित्र हरि बाबू को लगभग ग्यारह वर्ष हुए पत्नी वियोग हुआ है फिर उन्होंने विवाह नहीं किया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 जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर ही है श्री रामकृष्ण फिर बिना ईश्वर के कराए तो कुछ होने वाला नहीं वे अगर ध्यान कराएँ तो ध्यान होगा इस पर तुम्हारा क्या मत है मास्टर जी आपके भीतर अहम का भाव नहीं है इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है जहां अहम नहीं रहता वहां ऐसा ही हुआ करता है श्री रामकृष्ण पर मैं दास हूँ सेवक हूँ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 वीरों की बात दूसरी है श्री राम कैसे मास्टर कम आग में थोड़ी सी लकड़ी डाल दो तो वह बुझ जाती है पर धधकती हुई आग में केले का पेड़ भी झोक देने से आग का कुछ नहीं बिगड़ता वह पेड़ ही जलकर भस्म हो जाता है श्री रामकृष्ण मास्टर के मित्र हरि बाबू की बात पूछ रहे हैं मास्टर ये आपके दर्शन करने आए हैं ये बहुत दिनों से विपत्निक हैं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 वह वा बाहर वाले कमरे में बैठकर खाली तंबाकू पिया करता है निकम्मा ही बैठा रहता है हाँ कभी कभी अंदर जाकर कुम्हड़ा काट देता है इस्त्र, स्त्रियों के लिए कुम्हड़ा काटना मना है इसीलिए वे लड़कों से कहती हैं जेठ जी को यहाँ बुला लाओ वे कुम्हड़ा काट देंगे तब वह कुम्हड़े के दो टुकड़े कर देता है बस यही तक मर्द का व्यवहार है इसलिए उसका नाम कुम्हरा काटने वाले जेठ जी पड़ा है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 वे उसी दिन कलकत्ते लौट जाएंगे।